परुषन तीर्थ नारसिंह तीर्थ पैशाच नास तीर्थ निम्न भेद तीर्थ और शंख हृदय तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं परुषणी नामक तीर्थ तीनों लोक में विख्यात है उसके पाप नाशक स्वरूप का वर्णन करता हूं सुनो एक बार महर्षि अत्र ने ब्रह्मा विष्णु और महादेव की आराधना की उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा आप लोग मेरे पुत्र हो साथ ही मेरे एक परम सुंदर कन्या भी हो इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम आत्रेय हुआ अत्र के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए अग्नि से अंगिरा के उत्पत्ति हुई थी अंगार से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं महर्षि अत्र ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेयी को विवाह दिया अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था अतः वे आत्रेयी से सदा पुरुष कठोर भाषण किया करते थे आत्रेयी भी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थीं आत्रेयी के गर्भ से महान बलवान और पराक्रमी आंगिरस नामक पुत्र हुए अंगिरा आत्रेय को प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और आंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे एक दिन आत्रेय पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्निदेव से बोली भगवन हव्यवाह मैं अत्र की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूं पुत्रों और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूं तो भी पतिदेव मुझे कटु वचन सुनाते और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं सुरश्रेष्ठ आप मेरे पति देवता को समझा दें अग्नि बोले কল্যাणी तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं वे जिस प्रकार शांत हो सकें वैसी नीति वर्तनी चाहिए तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तुम मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना आत्रेयी ने कहा भगवन मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश न करें जो स्त्रियां अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती हैं उनके जीवन से क्या लाभ मैं तो इतना ही चाहती थी कि वे शांति में वचन बोलें अग्नि बोले जल में शरीर में तथा स्थावर जंगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूं क्योंकि मैं ही उनका जनक हूं जो मैं हूं वही वे भी हैं यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए एक बात और है जल को तुम माता समझो और अग्नि को ससुर इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय कर तुम विषाद ना करो आत्रेय ने कहा भगवन आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की पत्नी हूं जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता है अग्नि बोले स्त्री पहले तो पत्नी होती है फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलात्र कहलाती है भद्र तुम भी यही रूप धारण करती हो अतः मेरी आज्ञा का पालन करो जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ही है अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती ससुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेयी ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से आप्लावित कर दिया फिर वे दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु उमा के साथ शंकर तथा रोहिणी के साथ चंद्रमा हैं उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे पति को आप्लावित करती हुई आत्रेय ने जल में शरीर धारण किया था अतः वह परुष्णी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा में जा मिली उसमें स्नान करने से सौ गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है आंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुष्णी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए वहां स्नान दान आदि से जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता गंगा के उत्तर तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है जो सबकी रक्षा करने वाला है उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं सुनो पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य हुआ था जो बलवानों में श्रेष्ठ था तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपु का अंतःकरण मलीन हो गया था उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप में खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई उसके बाद वे स्वर्गलोक में गए वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए यहां पर्वत समुद्र नदी ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे उन सबका साक्षात भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला आकाश वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुंचे हुए दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे गर्दन और मुख पर बड़े-बड़े बाल थे उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किया भयंकर सिंहनाद प्रलय अग्नि के समान दृष्टि थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों का चूर्ण कर डाला इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए जो उन्हीं के चरण कमल से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थीं वहां दण्डकारण्य का स्वामी आमर्य नामक दैत्य रहता था जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था उसके पास बहुत बड़ी सेना थी भगवान धृसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ श्री हरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला वह स्थान तीनों लोकों में नारसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ वहां किया हुआ स्नान दान आदि पुण्य कार्य समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नरसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग मृत्यु लोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है वे साक्षात भगवान नरसिंह ही जहां विराजमान हैं उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का कौन वर्णन कर सकता है जैसे मृसिंह जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है उसी प्रकार मृसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है गंगा के उत्तर तट पर पैशाच नाशन तीर्थ विख्यात है नारद वहां पूर्व काल में एक ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्त एक विख्यात ब्राह्मण थे एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भार से दुखी एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मज्यले पुत्र सुनाशेप को बद के लिए क्षत्रिय के हाथ बेच दिया उसके बदले में अजिगर्त को बहुत धन मिला था सुनाशेप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था ऐसे पुत्र को भी अजिगर्त ने धन के लोभ से बेच डाला आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालते समय आने पर अजीगर्त की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना क्षय नहीं होता अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजीगर्त भयंकर आकार वाले पिशाच हुए उन्हें निर्जल और निर्जन वन में सूखे कांठ पर रहना पड़ता था गर्मी में जहां दावानल फैल जाता वहीं यमराज के दूत उस प्रेत को ढाल देते थे कन्या पुत्र पृथ्वी अश्व तथा गौओं का करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते अपने किए हुए पापों के फल स्वरूप भयंकर द्वारा नरक में जाने पर वह प्रेत जोर-जोर से रोने लगा